शो टॉक काहे होत अधीर नंबर एटीन पहला प्रश्न कविता को एक नई विधा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 परंतु उनका व्यक्तित्व विवादास्पद होने के कारण घबराता हूं उचित समझे तो कुछ कहने की कृपा करें प्रेम वेदांत श्री गिरजा कुमार माथुर से ऐसी आशा न थी इतनी लछरवात इतनी थोथी बात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 तो शुक्रास से भी नहीं मिल सकते थे और जीसस से भी नहीं और बुद्ध से भी नहीं और लाउसू से भी नहीं तब तो इतिहास में जो भी ज्योतिर्मय पुरुष हुए हैं उनमें से किसी के भी पास गिरजा कुमार माथुर नहीं जा सकते थे वे सभी विवादास्पद थे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 विवादास्पद नहीं है इसका अर्थ यह है कि अतीत का गुलाम है जो मुर्दा का पूजक है मरे बीते पद चिन्हों पर चल रहा है वही विवादास्पद नहीं होता सत्य तो सदा विवादास्पद है फिर शुक्रात्म प्रकट हो कि मंसूर में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 स्वर्ग उसका है सुनिश्चित उसका है सब पाप उसके क्षमा कर दिए जाते ये आज्ञाएं जमीन को नरक बना दी राजनेता आज्ञाएं देते और चल पड़ते हैं लोग लड़ने आकार वर्षों तक अमेरिका वियतनाम पर बम गिराता रहा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 ये अपराधी हैं, मगर इनके अपराध सूक्ष्म में तुम्हारी पकड़ में नहीं आते छोटे मोटे चोर पकड़े जाते बड़े चोर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाते छोटे मोटे स्मगलर्स सजा काटते बड़े स्मगलर्स राजनेता हो जाते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 अद्भुत कवि है उनकी कविता में एक तन्मयता उनका नाम ही तन्मय नहीं उनके काव्य में है तन्मयता है रस का सागर तो बातें सुनी ही नहीं सन्यास में छलांग लगाने का निर्णय ले लिया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 सरते कि हम एकांत में मिलेंगे क्या डर है सभी के सामने मिलने में क्या कठिनाई है लेकिन नहीं उगाड़ सकते अपने हृदय को सबके सामने और एकांत में मिलने में विशिष्टता है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 जीने का अवसर उसने ऐसे ही गमा दिया है दूसरा प्रश्न जीवन इतना उल्टा उल्टा क्यों मालूम होता है सभी कुछ अस्त व्यस्त इसमें परमात्मा की क्या मर्जी है देवानंद परमात्मा को क्यों फंसाते हो जीवन उल्टा उल्टा है क्योंकि हम सबकी मर्जी जीवन को उल्टा उल्टा जीने की शीर्षासन तुम करो और कहो कि क्या मामला है मैं उल्टा क्यों खड़ा हूं इसमें परमात्मा की क्या मर्जी परमात्मा की कोई मर्जी नहीं है परमात्मा ने तुम्हें स्वतंत्रता दी है कि चाहो तो पैर से खड़े हो चाहो तो सिर से खड़े हो परमात्मा ने तुम्हें स्वतंत्रता दी है चाहे बाएं जाओ चाहे दाएं जाओ चाहे अच्छा करो चाहे बुरा चाहे नर्क खोजो चाहे स्वर्ग परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है ये उसका महान दान उसका प्रसाद उसकी बैंठ और तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो इसलिए जीवन उल्टा पुल्टा है इसलिए सब अस्त व्यस्त है आज का मनुष्य मनुष्य नहीं लुच्चा है लफंगा है ऊपर से सफेद पोस अंदर से नंगा है तमस की तलैया में कूद कूद नहाता है छल और छंद के छींटे उड़ाता है भीखते हैं भले भले किसी का ना बस चले रोके रुकता नहीं पूरा होड़दंगा है मगर ये आज का ही मनुष्य ऐसा नहीं ऐसा ही मनुष्य रहा है मनुष्य की खोपड़ी उल्टी मुल्ला नसुद्दीन के संबंध में कहानी कि जब वो बच्चा था तभी उसके मां बाप पड़ोसी परिचित हो गए कि वो उल्टी खोपड़ी तो सब उसको उल्टी खोपड़ी जानते थे जैसे अगर दरवाजा खुला हो और तुम्हें दरवाजा बंद करवाना हो तो उसके मां बाप समझ गए थे कभी भूल के उससे मत कहना कि दरवाजा बंद करो नहीं तो बंद दरवाजे को खोल देगा उल्टी खोपड़ी खोला भी हो दरवाजा तो भी उससे कहो कि बेटा जरा दरवाजा खोल दे वो फौरन बंद कर देगा तो वो उल्टी आज्ञा देते थे उसको एक दिन नसरुद्दीन अपने बाप के साथ गधे पर रेत की बोरियां लाद के आ रहा है पीछे बाप है आगे आगे नसरुद्दीन है एक बोरी बाएं तरफ ज्यादा झुकी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि वो पानी में गिर जाएगी दो बोरियां दोनों तरफ समतल हों तो टिकी रह सकती बाएं बोरी झुकी जा रही खुद भी गिरेगी और दाई बोरी को भी गिरा लेगी और रेत अगर गीली हो गई तो इतनी भारी हो जाएगी कि फिर गधा खींच नहीं सकेगा तो आपने कहा बेटा जरा बोरी को बाई तरफ झुका दे बाईं तरफ गिर रही मगर उल्टी खोपड़ी है तो उससे कहना पड़ा कि बेटा जरा बोरी को बाईं तरफ झुका दे और बाप तो हैरान हो गया उसने बाईं तरफ झुका दिया बोरियां गिर गई पानी में बाप ने कहा नसरुद्दीन तुझे क्या हुआ आज नसरुद्दीन ने कहा आज मैं किस साल का हो गया आप क्या समझते हैं आप अब मैं बालिक हो गया अब मुझे धोखा ना दे सकेंगे अब मैं सिर्फ उल्टी खोपड़ी ही नहीं हूं बालिक भी हूं मैं समझ गया आपका मतलब क्या था आप सोचते थे मैं दाई तरफ झुकाऊंगा वो बचपन की बातें थी बचपन में आपने मुझे खूब धोखा दे लिया आदमी बालिग हो गया है आज का बस इतना ही फर्क पड़ा है पहले भी आदमी उल्टी खोपड़ी था आज बालिग और हो गया और मुसीबत आ गई प्रौढ़ हो गया है इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है मनुष्य अकेला प्राणी है जिसे परमात्मा ने स्वतंत्रता दी कुत्ता तो कुत्ता है बिल्ली बिल्ली बिल्ली बिल्ली ही पैदा होती बिल्ली ही मरती कुत्ता कुत्ता पैदा होता कुत्ता ही मरता है तुम किसी कुत्ते से ये नहीं कह सकते कि तुम थोड़े कम कुत्ते हो सब कुत्ते बराबर कुत्ते हैं लेकिन आदमी से तुम कह सकते हो कि तुम थोड़े कम आदमी हो क्यों क्योंकि आदमी अकेला है जो स्वतंत्र है। आदमी चाहे तो पशुओं से नीचे गिर जाए और चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ जाए लेकिन ऊपर उठने में चढ़ाई है और चढ़ाई श्रमपूर्ण है नीचे उतरने में ढलान है श्रम नहीं लगता इसलिए आदमी नीचे की तरफ जाना आसान पाता है जैसे कि कार अगर पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रही हो तो कंजूस आदमी पेट्रोल बंद कर देते पेट्रोल की जरूरत ही नहीं कार अपने ही से चली आती ढलान है लेकिन तुम पेट्रोल बंद करके पहाड़ी नहीं चढ़ सकते ऊर्जा लगेगी शक्ति लगेगी श्रम लगेगा साधना लगेगी ऊंचाइयां मांगती हैं साधना पुण्य मांगते हैं साधना परमात्मा तक पहुंचना है तो जैसे कोई गौरी शंकर का पर्वत चढ़े पसीना पसीना हो जाओगे खून पसीना बनेगा कौन उतनी झंझट ले और अगर कभी कोई झंझट लेने भी लगे तो बांकी नहीं लेने देते बांकी उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेते वो कहते कहां जाते हो? पागल हो गया? क्योंकि बाकी को भी कष्ट होता है यह देख के कि कोई ऊपर जाए कोई हमसे ऊपर जाए तुमने कहानियां पढ़ी होंगी पुराणों में कहानियां है वो इसी की सबूत है उन कहानियों में कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है लेकिन प्रतीकात्मक तथ्य तो है ही सत्य है तथ्य हो या ना हो पुराणों में कहानियां हैं कि जब भी कोई ऋषि मुनि दुर्धर्ष तपश्चर्या में ऊपर उठता है तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है इंद्र का सिंहासन क्यों डोलने लगता है इंद्र को क्या पड़ी घबराहट पैदा होती है कि कहीं ये मेरा पद ना ले ले तो इसको गिराओ इसको डिगाओ तो तुमसे कोई अगर थोड़े ऊपर है वो धक्का मारेगा कि नीचे जाओ और जो नीचे हैं वो तुम्हारी टांग खींचेंगे कि गांव ऊपर जाते हो भीड़ तुम्हें खींच लेगी अपने में वापस कि तुम हमसे अपने को ऊंचा समझना चाहते हो ऊंचे उठना चाहते हो भीड़ तुम्हारे पंख काट देगी भीड़ बर्दाश्त नहीं करती भीड़ कभी किसी महामानव को बर्दाश्त नहीं करती महामानव के लिए तो भीड़ गालियां ही देती अपमान ही करती यही महामानव का भाग्य नियति है उसे गालियां झेलनी पड़ेंगी तुम पूछते हो जीवन इतना उल्टा उल्टा क्यों मालूम होता है मालूम नहीं होता हमने बना लिया है उल्टा उल्टा हमने सब उपाय करके उल्टा उल्टा कर लिया आदमी है परमात्मा होने की क्षमता और हम परमात्मा नहीं हो रहे हैं। हम गिर रहे हैं पशुओं से नीचे हम हो रहे हैं हैवान है है परमात्मा होना तो दूर हम आदमी भी नहीं हो पा रहे इस सब उल्टा हो गया है हमारी प्रकृति हमारा निसर्ग तो चाहता ओढ़े पंख फैलाएं आकाश में और हमारी व्यवस्था हमारे स्वार्थ हमारा समाज हमारे चारों तरफ की भीड़ चाहती कि हम नीचे रहें कहीं ऊंचे न जाएं मेरी लड़की नाच सकती गा सकती और सितार भी बजा सकती वह अभिनय करने में कुशल है और वह एक अच्छी तैराक भी है उसे पिक्चर देखने और उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक जुडो और कराटे का भी उसे अच्छा ज्ञान मेरी लाडली बिटिया बड़ी निडर और दुस्साहसी वह हिंदी उर्दू अंग्रेजी फ्रेंच और जापानी भाषाएं जानती तथा जर्मन सीख रही पिछले साल वाद विवाद और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में वह स्वर्ण पदक जीत चुकी वह धारा प्रवाह बोल सकती सामाजिक कार्यों में उसका झुकाव है और अगले लोकसभा चुनाव में वह सूरत क्षेत्र से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही आप में क्या खूबियां हैं डब्बू जी की होने वाली सास ने अपनी सुपुत्री के विषय में विस्तार से बताने के बाद डब्बू जी से पूछा बेचारे डब्बू जी शर्म से सिर झुका के बोले जी मुझे तो सिर्फ खाना पकाना ही आता है और मुझे सर्वश्रेष्ठ भोजन पकाने के लिए कई बार पुरस्कार भी मिले जिंदगी हम उल्टी किए दे रहे हैं हमने उल्टी कर ली है जिंदगी स्त्रियां पुरुष होने की कोशिश में लगी और पुरुष स्तरण होने की कोशिश में लगे स्त्रियां दौड़ रही तेजी से कि पुरुष से स्पर्धा करें और पुरुष धीरे धीरे बर्तन मल रहा है भोजन बना रहा है घर साफ कर रहा है स्त्रियां सिगरेट पी रही घुड़सवारी कर रही जुदो कराती की शिक्षा ले रही स्तृणता नष्ट हो रही स्तृणता चाहती है एक कमनीता पुरुष का पुरुषत्व भी नष्ट हो रहा है सब चीजें उल्टी होती जा रही हैं। उल्टा कोई परमात्मा नहीं कर रहा है उल्टा हम कर रहे हैं लड़की बहुत अमीर थी और मुल्ला नसरुद्दीन गरीब पर ईमानदार वह उसे पसंद करती थी पर बस इतना ही यह मुल्ला भी जानता था एक रात मौका पाकर मुल्ला बोला तुम बहुत अमीर हो हां लड़की ने कहा इस समय मैं एक करोड़ की आसामी हूं इस समय एक करोड़ रुपया मेरे पास है मुझसे शादी करोगी मुल्ला ने पूछा नहीं मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगी मुल्ला ठंडी सांस लेता हुआ बोला तो फिर तुमने पूछा ही क्यों लड़की ने मुल्ला से पूछा यह देखने के लिए कि आदमी को कैसा लगता है एक करोड़ रुपये गवाकर मुल्ला बोला उसे भी शादी में उत्सुकता नहीं एक करोड़ रुपया गवाकर कैसा लगता आदमी को यह जानने के लिए वो जो ठंडी सांस ली थी वो एक करोड़ रुपया गमाया उसके लिए ली थी लोग धन के लिए प्रेम करेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा और लोग धन के लिए ही प्रेम कर रहे हैं प्रेम के लिए भी पूछने जाते हैं ज्योतिषी से प्रेम भी मां बाप तय करते मां बाप ज्यादा होशियार हैं धन पद प्रतिष्ठा सब का इंतज़ाम करेंगे प्रेम का भी मौका मनुष्य को सीधा नहीं रह गया वो भी दूसरे तय कर रहे हैं और उनके निर्णय के आधार क्या हैं? लड़के के पास कितना धन है कितनी शिक्षा है लड़की के पास कितना दहेज है कितनी शिक्षा है लड़कियां कॉलेजों में पढ़ रही केवल इसलिए तूने तो अच्छा वर मिल सके पढ़ाई में किसी की उत्सुकता नहीं मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था मैंने एक लड़की नहीं देखी जिसको पढ़ाई में उत्सुकता हो उनकी सारी उत्सुकता यह है कि किसी तरह अच्छी डिग्री मिल जाए प्रथम श्रेणी मिल जाए और स्वर्ण पदक मिल जाए तब तो कहना ही क्या मगर स्वर्ण पदक अच्छी डिग्री पढ़ना लिखना इसमें कोई रस नहीं रस इस बात में है कि तब वे अच्छा पति फास सकेंगे नौकरी उसकी अच्छी होगी डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर डॉक्टर होगा इंजीनियर होगा हम जिंदगी को उल्टा किए दे रहे हैं हमने जिंदगी उल्टी कर ली है एक युवती ने प्रदर्शनी में एक नए ढंग का कंप्यूटर देखा प्रदर्शनी के संचालक ने बताया कि यह ऐसा यंत्र है जो इंसान जैसा मस्तिष्क रखता है और यह प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने की पूरी क्षमता भी रखता है युवती तो बहुत प्रभावित हुई उसने कागज पर प्रश्न लिखा मेरा बाप कहां है इस प्रश्न को मसीन में डाला गया और एक बटन दबाई गई तुरंत मशीन में से पुर्जा बाहर निकला जिस जिसपे लिखा था तुम्हारा बाप बंबई की एक शराब की दुकान में बैठा शराब पी रहा है एकदम गलत युवती बोली मेरे बाप को मरे तो 20 साल हो गए यह मशीन कभी कोई गलती नहीं करती संचालक ने पूरे विश्वास से कहा आप इसी प्रश्न को जरा दूसरे ढंग से पूछिए इस बार युवती ने अपने प्रश्न को स्पकाल लिखा मेरी मां का पति कहा है फिर से प्रश्न को मशीन में डाला गया और बटन दबाई गई बटन के दबाते ही फटाक से एक पुर्जा बाहर आया जिस जिसपे लिखा था तुम्हारी मां के पति को मरे 20 साल हो गए लेकिन तुम्हारा बाप बंबई की एक शराब की दुकान में बैठा शराब पी रहा है। परमात्मा नहीं कर रहा है जिंदगी को उल्टा परमात्मा को बक्सो उस पर कृपा करो उसका तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं हमने ही सब गड़बड़ कर लिया है। हमने ही गुड़ गोबर कर लिया है हमारी जुम्मेवारी मनुष्य ने अपने हाथ से ही अपनी जिंदगी पर कालिख पोत ली अपने चेहरे पर नकाब लगा लिए मुखौटे पहन लिए पाखंडी हो गया है कुछ कहता है कुछ करता है किसी बात का भरोसा नहीं उसे खुद अपनी बात का भरोसा नहीं कि वो जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई दूसरों को तो छोड़ दो तुम जब कुछ कहते हो बिना सोचे समझे कहे जा रहे हो पीछे तुम पछताते हो कि ये मैं क्या कह गया ये तो मैंने कहना चाहा नहीं था ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि कहूंगा तुम्हें अपना भी पूरा पता नहीं तुम्हारे भीतर भी कितना अचेतन कूड़ा कचरा भरा है उसका तुम्हें होश नहीं वो कूड़ा कचरा कब तुम्हारे बाहर आ जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम क्यों क्रोधित हो गए तुमने क्यों क्रोध में कुछ कह दिया कुछ तोड़ दिया कुछ फोड़ दिया पीछे तुम खुद ही अपना सिर धुंधते हो तुम कहते हो मेरे बावजूद यह हो गया मैं तो करने नहीं चाहता था मनुष्य अगर अपने को न जानता हो तो उल्टा हो जाएगा आत्मज्ञान ही मनुष्य को सीधा रख सकता है आत्म अज्ञान में सब उल्टा हो जाने वाला है और हम सब अज्ञानी हैं मगर कोई मानने को राजी नहीं कि वह अज्ञानी सबको भ्रम है ज्ञानी होने का और जब अज्ञानी को ज्ञानी होने का भ्रम होता है तो अज्ञान सदा के लिए सुरक्षित हो गया जब अज्ञानी को इस बात का बोध होता है कि मैं अज्ञानी हूं तो उसने ज्ञान की तरफ पहला कदम उठाया क्योंकि यह बहुत बड़ा ज्ञान है जान लेना कि मैं अज्ञानी यह बड़े से बड़ा जानना है यहां चरित्रहीन अपने को चरित्रवान समझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर से एक ढोंग रच लिया है यहां असाधु अपने को साधु समझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर से एक व्यवस्था बांध रखी यहां सब उल्टा हो गया है इस उल्टे को अगर सीधा करना हो और करना जरूरी है नहीं तो आदमी बचेगा नहीं तो एक ही उपाय कि मनुष्य को ध्यान की क्षमता दो कि मनुष्य को ध्यान की शिक्षा दो कि मनुष्य को ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार के उपाय सिखाओ कि वो स्वयं को पूरा पूरा जान ले कि मैं क्या हूं कौन हूं कैसा हूं क्या क्या मेरे भीतर कितने कक्ष मेरे अंधकार में दबे पड़े जो व्यक्ति अपने को पूरी तरह पहचानता है उससे जीवन में फिर कुछ उल्टा नहीं होता और एक व्यक्ति सीधा हो जाए तो उसके आसपास तरंगे पैदा होती अनेक लोग सीधे होने लगते हैं। मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूं सीधी सादी बात है मैं तुम्हें आचरण नहीं सिखा रहा क्योंकि आचरण सिखाया गया सदियों तक सिर्फ पाखंड पैदा हुआ आचरण पैदा नहीं हुआ मैं तुम्हें नीति नहीं सिखा रहा क्योंकि नीति सिखा सिखा के मर गए लोग न वे खुद नीतिवान हो सके न दूसरों को नीतिवान कर सके मैं तुम्हें एक नई ही बात कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूं सब नीति सब आचरण सब वाह उपचार है तुम चैतन्य को जगाओ तुम चेतना बनो तुम ज्यादा से ज्यादा चैतन्य हो जाओ तुम्हारी चेतनता की क्षमता में ही तुम्हारे जीवन की क्रांति छिपी तुम जितने होश से भर जाओगे उतना ही तुम्हारा जीवन सहज सीधा नैसर्गिक सरल सत्य और प्रमाणिक हो जाए परमात्मा की क्या मर्जी है यह मत पूछो तुम्हारी क्या मर्जी है यह पूछो तुम्हें जीवन को नैसर्गिक सहज सरल और सत्य ढंग से जीना है इसकी फिक्र करो तुम अपनी फिक्र करो तुम औरों की फिक्र छोड़ो क्योंकि तुम नहीं थे और थे लोग थे ही तुम कल नहीं हो जाओगे और लोग जारी रहेंगे ये दुनिया बड़ी है इस सारी दुनिया को सीधा करने की चिंता में तुम मत लग जाना क्योंकि उस तरह की चिंता भी सिर्फ अपने उल्टेपन को न देख पाऊं इसका उपाय तुम अपनी फिक्र कर लो मैंने सुना है मुला नसरुद्दीन गया एक दुकान पर लिपस्टिक खरीदने दुकानदार बड़ा हैरान हुआ बहुत लिपस्टिक खरीदने वाले उसने देखे थे मगर ऐसा खरीदार नहीं देखा था वो एक एक लिपस्टिक को ले और चखे दुकानदार ने कहा कि बड़े मिया क्या कर रहे हो ये कोई लिपस्टिक खरीदने का ढंग है बहुत खरीदार देखे जिंदगी मेरी हो गई लिपस्टिक बेचते यही मेरा धंधा है तुम पहली दफे आए हो ये क्या कर रहे हो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो मुझे मेरा काम करने दो बीच में बाधा देने की तुम्हें जरूरत नहीं लिपस्टिक मैं खरीद रहा हूं या तुम दुकानदार तो ने कहा वो तो आप ही खरीद रहे हैं मगर बेच रहा हूं मैं तो कम से कम मुझे इतना हक है पूछने का कि ये क्या ढंग है चुनने का मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि ये निजी बात है तुम नहीं मानते तो बता देता हूं लगाएगी तो मेरी पत्नी लिपस्टिक लेकिन चखना तो मुझी को पड़ेगा <laughs> सो पहले से मैं चख रहा हूं मैं अपनी फिक्र कर रहा हूं मैं भी तुमसे कहता हूं तुम अपनी फिक्र कर लो छोड़ो फिक्र दुनिया की के उल्टी है कि सीधी तुम इतनी फिक्र कर लो कि तुम तो कहीं सिर के बल नहीं खड़े हो बस तुम अपने को सीधा करने में लग जाओ और तुम सीधे हो जाओ तो तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारे आसपास की दुनिया भी सीधी होने लगी हम जैसे होते हैं हमारे लिए दुनिया वैसी ही हो जाती क्योंकि दुनिया हम पर वही लौटा के बरसा देती जो हम दुनिया को देते अगर तुम फूल फेंकोगे दुनिया पर फूल लौट आएंगे हजार गुना होकर लौट आएंगे दुनिया एक प्रतिध्वनि है और तुम अगर सीधे हो तो तुमसे जो भी आदमी संबंध बनाएगा वो संबंध बना ही तब सकेगा जब सीधा होगा उसे सीधा होना ही पड़ेगा नहीं तो तुमसे संबंध नहीं बन सकेगा धीरे धीरे तुम पाओगे तुमसे वही लोग संबंध बनाते हैं जो सीधे पियक्कड़ों के पास पियक्कड़ इकट्ठे होते जुआड़ियों के पास जुआड़ी इकट्ठे हो जाते संतों के पास जिनके संतत्व की संभावना है वही लोग खिंच चले आते सदगुरु के पास हर कोई नहीं आ जाता बुद्धों के पास सिर्फ संभावित बुद्ध ही आते तुम सीधे हो तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारे संबंध उन लोगों से होने लगे जो सीधे कम से कम तुम्हारी छोटी सी दुनिया सीधी हो जाएगी साफ सुथरी हो जाएगी तुम जटिलता छोड़ो तुम कुटिलता छोड़ो तुम इर्चा तिरछापन छोड़ो इतना तो हो सकता है लेकिन तुम अगर दुनिया को सीधा करने में लग गए तो तुम खुद भी सीधे ना हो पाओगे तुम किसी को सीधा कर भी ना पाओगे तुम्हारा जीवन रेत से तेल निकालने में व्यतीत हो जाएगा न कभी तेल निकलेगा न कभी तुम्हें तृप्ति होगी न कभी तुम अनुभव कर सकोगे कि मैं पा सका वह जो मैंने पाना चाहा था छोड़ो दुनिया को अपनी सुध लो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 और न केवल महर्षि इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं इंद्र देवता इस तरह की प्रार्थनाएं मान भी रहे न तो महर्षि महर्षि मालूम होते न इंद्र देवता इंद्र देवता मालूम होते क्योंकि ऋषि कह रहा है कि नारियल चढ़ाऊंगा रुस्बत दूंगा कह रहा है ठीक अर्थों में इसलिए भारत से रुच रुस्बत का मिटना बहुत मुश्किल है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 इंगला ने आसन दिया टिंगला ने जलपान सुखमना ने सेज बिछा समाद्रत मुझे किया खुल गया सूक्ष्म दिव्य चेतना का लोक नया बस इतना सारा आज कछुए के अंगों की भांति सब वृत्तियां समेट ली मैंने सीखो अपने को समेटना कमट चर्म सी ओढ़ ली ढाल ढिडाई की